तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सिद्धपुर से डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं वीरेंद्र शुक्ला जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते हैं एक्सपीरियंस भी काफ़ी समय से है तो लोग इनके पास हमेशा अपॉइंटमेंट लेके ही आते हैं क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स जो हैं इनके पास ऑलरेडी रहते ही हैं और टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है तो जब भी आप जाएंगे अपॉइंटमेंट लेंगे हफ्ते भर के बाद ही आपको नंबर लगेगा तो ऐसे बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी रेडियो मधुबन के साथ इनका स्पेशल प्यार है तो ये अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने की कोशिश करेंगे आज तो इन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले इनका बहुत वेट बढ़ गया था तो वेट लॉस इन्होंने किया है अपना वज़न कम किया है कैसे किया है वो हम इनके अनुभव में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में विशेष मुलाकात में होम शांति वंदे मातरम रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और पाटन जिले में सिद्धपुर में अपना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल चलाता हूं। आप सभी लोगों को मैं अपनी खुद की बात पहले बताना चाहूँगा आज से करीबन डेढ़ साल पहले मेरा वजन 80 किलो के आसपास हो गया था तब मुझे लगा कि अगर इससे ज़्यादा वज़न होगा तो मैं अपना ख़ुद का काम ऑपरेशन पेशेंट देखना वगैरह नहीं कर पाऊंगा और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हार्ट की बीमारियां सभी चालू हो जाएगी कि तब मेरी उम्र 43 इयर्स की थी फिर मैंने सोचा अपने शरीर का अपने वज़न का कायाकल्प करके ख़ुद को मज़बूत फिट बनाऊँ इसके लिए मैंने वज़न कम करने के हेतु हेतुपूर्वक कई लोगों का इंटरव्यू लिया कई लोगों से मदद ली कई बुक्स पढ़े और उसके बाद उसके अनुसार मैंने अपना वज़न 10 किलो के आसपास कम कर लिया अभी मेरी उम्र चवालीस साल है और वज़न 70 किलो के आसपास हो गया है अभी मैं अपने आप को ख़ुद फिट महसूस कर पा रहा हूं। लास्ट दिसंबर में मैं 21 किलोमीटर मैराथन की हाफ मैराथन की रेस में मैंने भाग लिया और उसमें बहुत अच्छा लगा मुझको इस साल मैंने स्विमिंग भी सीखा और खेल महाकुंभ में स्विमिंग कंपटीशन में भी मैं भाग लेने जा रहा हूं। तो ये सब हुआ क्योंकि मैंने जाना कि अपना वज़न अगर ज़्यादा हो जाता है तो नी ज्वाइंट से लेके हार्ट से लेके लंग्स लीवर किडनी और ब्रेन तक उसकी असर जाती है और अगर आपको उससे छुटकारा पाना है स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करना है तो अपने वजन को काबू में रखना सीखना पड़ेगा इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है वो अभी मैं इस बताने आपको सबको जा रहा हूँ पहली बात समझ लो कि खाना बंद करने से खाना बिल्कुल कम खाने से वज़न कम नहीं होगा और अगर होगा भी तो वो तुरंत फिर से बढ़ जाएगा इसलिए कभी कभी लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं चलो चार पाँच छः दिन खाना बंद कर देते हैं थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन वो रिबाउंड इफ़ेक्ट आती है पंद्रह दिन महीने दो महीने के बाद आप देखोगे तो आपका वज़न पहले जितना ही या फिर उससे भी एक दो तीन चार किलो ज़्यादा हो जाता है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से वे वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होता है और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वज़न कम करने के लिए खाना कम कर देना चाहिए लेकिन ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है जैसे आपने सुनाया तो मैं चाहूँगा कि सही तरीका क्या है और कैसे हम लोग ठीक हो सकते हैं वो आप सुनाइए हमें तो वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा तीन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने खुद का संयम रखना मेंटल बैलेंस और मानसिक तौर पे आपको पहले आपके अपने आप को अपने आपके ब्रेन को मनाना होगा अपने मगज़ मस्तिष्क में ये बात बिठानी होगी कि मुझे स्वस्थ रहना है तंदुरुस्त रहना है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वज़न कम करके रहूँगा ऐसा हकारात्मक मार्गदर्शन संकेत अपने आप को देना है और हर रोज़ कम से कम 15-20 मिनट मेडिटेशन करके माइंड में ये संकल्प लेना है कि मैं कैसे भी हो जाए अपना वज़न कम करके रहूँगा इसकी बहुत हकारात्मक सोच से आपके जीवन पे इसकी असर पड़ते है और जो आप करते हो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वजन कम नहीं होता है कम करने का चांसेस कम होता है पहले एक दो महीना आपको लगेगा कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो उससे आपके माइंड के ऊपर बहुत अच्छी असर पड़ती है और संकल्प शक्ति से आप वज़न कम करने में कामयाब होते हैं तो सबसे पहली चीज़ है मानसिक रच से अपने शरीर को मजबूत बनाना मन में ये संकल्प लेना ये पॉजिटिव माइंड रखना कि भले आज कम नहीं हुआ दो दिन में पांच दिन में महीने में धीरे धीरे कम होगा तो निराशा कम होगी हताशा कम होगी और आपका निश्चयात्मक जो मन है वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ेगा दूसरी बात है कभी भी वज़न खाने के बिना कम नहीं होता है खाना कम नहीं करना है लेकिन पूरे दिन की जो रिक्वायर्ड कैलोरी है उसको थोड़ा कम करना है ये समझना ज़रूर है कि एक दिन में आप एक बार खाओगे तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा एक दिन में आप कम से कम चार पाँच बार स्मॉल फ्रिकुंट डाइट लो तीन चार घंटे के बाद थोड़ा खाना खाओ फिर तीन चार घंटे के बाद थोड़ा खाना खाओ और उसको ऐसे खाओ चबा चबा के धीरे धीरे कि उसके अंदर का जो मिनरल्स है न्यूट्रियट है वो सब आपको अच्छी तरीके से मिले उसका पाचन हो और आपके शरीर में जो शक्ति है वो संचय हो कभी कभी विटामिन की खामी की वजह से भी शरीर में कम शक्ति आ जाती है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी अच्छी सी कंपनी की मल्टी विटामिन गोली कैल्शियम की गोली इसके साथ में लेनी चाहिए और फ्रूट का आहार और सलाद जैसे कि टमाटर गजा गाजर काकड़ी मूले बीट ये सब खाने से आपके अंदर कैलरी की पूर्ति होगी और ज़्यादा कैलरी बनेगी नहीं ज़्यादा कैलरी शरीर के अंदर फैट के स्वरूप में जमा हो जाती है जब भी आप कोई तली हुई चीज़ खाते हो ज़्यादा नॉनवेज खा लेते हो या फिर बहुत मिठाई खा लेते हो तो उसकी एक्स्ट्रा कैलरी आपके पेट के आसपास आपके चूल्हे के आसपास आपकी जांघों के आसपास वो फैट जमा हो जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो जमा हो जाने के बाद फिर वो जल्दी निकलता नहीं है तो डाइट का ऐसा आपको प्रयोग करना है जिसमें हर तीन चार घंटे पे खाना खाना है और वो भी कम मात्रा में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खा लो थोड़ा थोड़ा खाओ कम खाओ और थोड़ा भूखा रहने का सीखो और पानी ज़्यादा पियो पानी पीने से भी शरीर के जो टॉक्सिक द्रव्य है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे एक पूरा शास्त्र है जो डायटिशियन बोलते हैं उन लोगों को इसकी अच्छी नॉलेज होती है मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छे डाइटिशियन से आप संपर्क करो कितना कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोटीन कितना फैट आपको लेना चाहिए दिन में कैसे उसको डिवाइड करना है कैसे आपको आहार में आ, अधिक मात्रा में विविधता लानी है और उसके साथ में वो न्यूट्रिशियस डाइट भी होना चाहिए तो इसका आपको डाइटिशियन ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्गदर्शन देगा हो सके तो कोई भी अच्छे डायटिशियन को आप मिलो उसको संपर्क करो और साइंटिफिकली आप अपना शरीर का वज़न रिड्यूस करो तीसरी और अंतिम बात यह है कि अगर आपको वजन मेंटेन रखना है और शरीर को सक्षम रखना है तो बिना व्यायाम किए ये नहीं होगा हर रोज़ कम से कम एक घंटा आपको व्यायाम करना चाहिए और अगर शुरू शुरू में आपका वज़न ज़्यादा हो तो शुरू में आधा पौना घंटा एक घंटा सुबह में व्यायाम करो योगासन प्राणायाम जिम जाओ स्विमिंग करो दौड़ने जाओ व्यायाम में भी बहुत विविधताएं हैं ये सब करने से आपकी मांसपेशी मजबूत रहेगी आपका शरीर सक्षम रहेगा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और पूरे दिन में आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी यानी कि अगर आपको वजन कम करना है और किए हुए वजन कम वजन को मेंटेन रखना है तो फिटनेस में शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ मानसिक आपको व्यायाम मेडिटेशन प्राणायाम से मिलेगा और दिन में कम से कम एक घंटा व्यायाम करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज भी अच्छी बात है क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपका वज़न जो है वो कम होता है इस प्रकार एक्सरसाइज में दो अलग अलग टाइप के व्यायाम है एक है एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपने स्वास्थ्य में लेते हैं और जैसे कि स्कीपिंग रनिंग वॉकिंग स्विमिंग ये सब एरोबिक एक्सरसाइज है और दूसरी एन एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हम वजन उठाते हैं और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे अपनी मांसपेशी मजबूत बनती है बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है और कभी भी कहीं पे आप गिर जाते हो चोट लगती हो तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसिस कम रहते हैं तो ये दोनों एक्सरसाइज एरोबिक एन एरोबिक एक्सरसाइज का अच्छी तरीके से आप समझने के बाद प्रयोग करें तो कम किया हुआ वजन आपका सही मात्रा में कम रहेगा और पूरी जिंदगी भर आपको कोई डॉक्टर की शायद ही जरूर पड़े क्योंकि ये सब करने के बाद जॉइंट का पेन हार्ट का पेन बैक एक ये सब कम रहता है और आपकी फिटनेस अच्छी रहती है आपका माइंड स्वस्थ रहता है और तंदुरुस्त जीवन आप व्यतीत कर सकते हो सबको फिर से मैं नमस्कार करना चाहूँगा सदा रेडियो मधुबन सुनते रहे मुस्कुराते रहे ओम शांति ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आज के शो में वज़न कैसे कम कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है वेट अपना जो है रेगुलर चेकअप करना है और साथ में जो भी सिस्टम आप फॉलो करेंगे उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसीलिए कभी भी खाना छोड़ दे या एक बार सिर्फ कर ऐसा नहीं करिए चार बार खाइए लेकिन आपको जितनी जरूरत है कैलोरीज की वो एक डाइटिशियन के चार्ट के अनुसार आप खाना खाइए और उसके बाद एरोबिक एक्सरसाइज भी कीजिए स्विमिंग कीजिए इस तरह के जो एक्सरसाइज आपको बताए जाएंगे उसको जब आप करते हैं और अपना डाइट कम्प्लीटली डाइटिशियन के मार्गदर्शन से अनुसार लेते हैं तो उनका गाइडेंस आपको जो है बहुत जल्दी हेल्प करेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जैसे डॉक्टर साहब को आया है वैसे रिज़ल्ट आपको भी आएगा और आप हेल्दी वेल्दी होंगे और मोटापा से होने वाले सभी बीमारियों से बच जाएंगे हम चाहते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से मिलेंगे आप सुनाए हैं रेडमोथ वन नाइनटी पॉइंट फोर ऑफ एवं सुनते रहो मधुबन खुशबू देता है सागन देता है जीना पुस्का जीना है जोरों खुशी जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है मा uh -huh. uh -huh. देता है जोरों जो जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू देता है जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना मैं हूँ मलिक नमस्ते भाइयों और बहनों मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और बहुत अच्छी बातें हो रही है डॉक्टर वीरेंद्र जी हमारे साथ है और वो वेट लॉस कर चुके हैं खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया है आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और कई बार जो है वेट कम करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं होता लेकिन डॉक्टर साहब जो है विधि पूर्वक आपको वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका वेट लॉस बहुत ही सुंदर ढंग से और सही मायने में आप कम कर सकेंगे और एक हेल्दी वेल्दी लाइफ को जी सकेंगे तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी का स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आपने किस तरह से वेट लॉस किया उसके लिए किस किस तरह का जो है प्रयोग आपने किया है उसके बारे में बताइए इस कड़ी में पहले मैं बताया उसके आगे मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो मेरे हॉस्पिटल आप मिल सकते हो मेरे हॉस्पिटल का पता आप लिख लो भानू ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हाईवे रोड सिद्धपुर नियर स्वामी नारायण मंदिर सिद्धपुर है वो पाटन ज़िले में पड़ता है और पालनपुर महसाणा हाईवे पे पड़ता है मेरा लैंडलाइन नंबर है ज़ीरो टू सेवन सिक्स सेवन टू टू फाइव नाइन फाइव वन और मेरा मोबाइल नंबर है नाइन सेवन थ्री ज़ीरो फाइव नाइन फिर से पता नोट कर लें मोबाइल नंबर का नाइन एट टू फाइव थ्री सेवन थ्री ज़ीरो फाइव नाइन अभी मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं जब वज़न मेरा बढ़ गया मोटा हो गया मैं तो मैंने सोचा अभी क्या करें जिससे वज़न कम हो तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया एक माई डाइटिस्ट करके ऐप आता है और उस ऐप के जो कंडक्ट करने वाले चीफ है उनका वो मैडम का नाम है प्राची मैडम वो मुंबई में रहते हैं लेकिन वो फ़ोन पे कंसल्ट करके आपको वज़न कैसे कम करना है वो बताते हैं तो मैंने उनको कंसल्ट किया और छः महीने का मैंने पैकेज उनके पास से लिया उसके बाद मेरी ये वज़न कम करने की यात्रा शुरू हुई शुरू शुरू में मेरे घर वालों को भी बहुत दिक्कत आती थी क्या हर रोज का ये एप्पल का सलाड बनाना और डालिया खिचड़ी बनाना लेकिन जैसे जैसे परिणाम मिलते गए उनकी भी हिम्मत बढ़ती गई और मेरा हौसला भी तो बुलंद होता गया कभी कभी बाहर का खाने का जी भी कर लेता है लेकिन अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो संतुलित हो तो आपका ये वज़न कम करने का प्रयास हमेशा सफल रहेगा ये बात सोच के ही चलना मेरे अनुभव में फिर मैं यू चला गया एक महीने के लिए मेरी कॉन्फ्रेंस थी और यू के हर एक बड़े सिटी को मैंने देखा उधर भी मैंने फिटनेस क्लब वो सब जिम वगैरह ज्वाइन किया एक्सरसाइज भी चालू रखी और उसका परिणाम ये आया कि उस यूएसएस के आने के बाद भी मेरा वज़न बढ़ा नहीं उल्टा दो तीन किलो और कम हुआ इस प्रकार से 80 में से 79, 78 करके करके लगभग सात आठ महीने के आसपास मेरा वज़न 70 के आसपास हो गया ऐसा नहीं कि ये एक दो दिन की बात है कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं करना चाहिए फिर इधर हमारे सिद्धपुर में स्विमिंग पूल है वहाँ पहले शुरुआत में कोई सिखाने वाला गाइड नहीं था कोई कोच नहीं था लेकिन हम मित्रों ने जब शुरू किया तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे कई अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं कैसे स्विमिंग करना है और संपूर्ण तैराक जो है माइकल फेल्स जैसे उनके भी वीडियो देखे तो उसके बाद हमको स्विमिंग भी आ गया मज़ा आती रही लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी अगर आप हर रोज नहीं जाओगे हर रोज कुछ ना कुछ नहीं करोगे और हफ्ते में एक दो बार करोगे तो उसका परिणाम नहीं आएगा फिर मैंने एक अदानी मैराथन करके आती है वो अहमदाबाद में होती है हर साल इस साल उस साल मैंने अदानी मैराथन में 10 किलोमीटर दौड़ने का सोचा घंटे और 10 मिनट में कंप्लीट भी कर लिया जो कि मैं पहली बार दौड़ा था तो सब लोगों ने बोला कि अच्छी शुरुआत है और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग स्विमिंग करते हैं दौड़ते हैं साइकिलिंग करते हैं उनके साथ मैंने अच्छे संबंध बनाए रखे इतने मित्र बनाए कि जो स्विमिंग साइकिलिंग वो करते हैं और फ्रेंडशिप में ये मैंने देखा है कि आप दूसरों के पास सीखते हैं और सिखाते हैं जितना सिखाते हैं उतना सीखते जाते हैं और जिमनेशियम भी मैंने जॉइन किया जिम में जा मैंने देखा कि मेरे ज़्यादा दौड़ने के बाद मसल थोड़े कमज़ोर हो गए हैं तो मसल अगर कमज़ोर होते हैं तो आपकी डेजल मेटाबॉलिक रेट कम होती है थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच में लेना चाहूँगा डीजल मेटाबॉलिक रेट ये क्या है जैसे अपने शरीर में कुछ न कुछ खाते हैं तो उसका विभाजन हो के ऊर्जा मिलती है और आपका शरीर है वो ऊर्जा को पचाना जानता है ऊर्जा को बचाना भी जानता है और ऊर्जा का खर्च करना भी जानता है तो डीजल मेटाबोलिक रेट हर एक आदमी का अलग अलग होता है जिसका बीजल मेटाबोलिक रेट ज़्यादा होता है समझ लो उसको खाना कुछ भी खाए वो पाचन हो जाएगा जो लोग सुस्त रहते हैं एक की एक जगह बैठे रहते हैं उसका बेजल मेटाबॉलिक रेट हमेशा कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जी डॉक्टर वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कुछ पैरामीटर्स जो आपके एक्सपीरियंस के साथ आप शेयर कर रहे हैं आप जैसे कि घूमने गए विदेश में गए वहाँ पर भी आपने अपने आपको मेंटेन किया डाइट आपने कंट्रोल किया जिम भी आपने वहाँ पर किया तो इस वजह से आपका जो है वेट कम होता गया लेकिन आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते गए तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है किस तरह की हमारी चेकिंग होना चाहिए क्या देखना चाहिए और कैसे हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए पहले हम सुनते आते थे कि स्मोकिंग इज डेंजरस टू लाइफ लेकिन अभी यह है कि सीटिंग इज मोर डेंजरस अगर आप एक की एक जगह 8-10 घंटे बैठे रहते हैं तो ये प्रमाणित हुआ है ये रिसर्च में पता चला है कि ज़्यादा बैठने वाले का हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसलिए कभी 15 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा एक ही एक जगह न बैठो कुछ भी हो आप खड़े हो जाओ थोड़ा चलो घर में आपको फैमिली की भी मदद करनी चाहिए अगर आप हसबेंड है तो आपकी वाइफ की थोड़ी थोड़ी हेल्प करें कुछ ना कुछ काम करते रहे जो कि आप बैठे बैठे अगर टीवी देखते रहोगे तो या मोबाइल देखते रहोगे तो उससे आपका वज़न ही बढ़ेगा एक्टिविटी इज़ द की फॉर वेट रिडक्शन आप अगर चलना चाहो तो चलो दौड़ना चाहो तो दौड़ो स्विमिंग करना चाहो तो करो नृत्य करना चाहो तो करो लेकिन हर रोज़ कम से कम एक घंटा आपको फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसी हॉबी डेवलप करो कि जिससे आप उसके ऊपर आपका पैसन हो वो आपको नींद भी नहीं आने देगी आज नहीं हुआ है तो ये करके ही सो जाए ऐसा कुछ आपके व्यक्तित्व में आना चाहिए कि जिससे कुछ अलग प्रकार की जिंदगी जीने के लिए आपको ये उत्साह की ज़रूरत है और वो उत्साह अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे कम किया हुआ वजन फिर से बढ़ जाएगा फिर आप पैसे का वैसा बन जाओगे इसलिए सुस्ती को छोड़ के तंदुरुस्ती के लिए अगर बारिश भी होती है तो आप घर में भी चल सकते हो उसके बाद मैंने 10 किलोमीटर के बाद 21 वन किलोमीटर्स भी मैं भाग के आया वहाँ अहमदाबाद में बी सफल मैराथन करके रहती है उसमें मैंने 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो पार्टिसिपेशन के लिए और ज़्यादा ताकत और आ, फिटनेस की ज़रूरत थी और ज़्यादा एक्सरसाइज और सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत थी मैं इधर फिजिथेरापी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ जो मेरा एक और हॉबी है तो सुबह में आठ से दस पढ़ाने जाता हूँ हर रोज़ लेकिन मैं उधर सुबह में छः साढ़े छः बजे कॉलेज में पहुँच जाता और कॉलेज के पीछे बड़ा ग्राउंड है तो मैं एक डेढ़ घंटा प्रैक्टिस करता उसके बाद मेरे मैं पढ़ाने जाता इस प्रकार अगर आपको भी कुछ करना है कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा अगर आप ज़्यादा आराम करना चाहो तो करो लेकिन बहुत ज़्यादा आराम भी डेंजरस है आराम करने से शरीर को थकावट कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा आराम करने से फिर शरीर कमज़ोर हो जाता है आपको अगर सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी है तो कोई डाइट इससे मिलो और अपने शरीर का फैट परसेंटेज कितना है वो देखो अपना वेट है वो जरूरी है लेकिन वेट के अंदर आपके 80 किलो या 70 किलो वज़न में फैट परसेंटेज कितना है वो जानना बहुत आवश्यक है अगर फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो समझ लो कि आपका शरीर में हार्ट अटैक फिर दूसरी बीमारियां होने चालू होने की शक्यता ज़्यादा है तो आ, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर आपका वज़न कम करना चाहते हो तो पहले सबसे पहले माइंड में नक्की करो कितना वज़न कम करना है उसके मुताबिक फिर आप अपना शरीर को उस प्रकार ढालो कि जिससे न सिर्फ वजन कम हो लेकिन आपकी मांसपेशी मजबूत बने आपके जॉइंट्स पावरफुल बने आप में स्टेमिना रहे आपका कोर बॉडी मजबूत हो पेट के आसपास की जो मसल्स है वो मजबूत होनी चाहिए और आप कुछ काम करने के बाद अगर थक जाते हो या फिर कुछ काम करने के बाद सांस फूल जाती है तो कुछ भी करने से पहले आप नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियन को दिखाएं, उनकी चेकअप कराएं, हार्ट का कार्डियोग्राम का ब्लड प्रेशर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप उनको दिखाएं और आ, फिर लास्ट में मैं अपना हॉस्पिटल का एड्रेस दोहराना चाहूँगा मेरा हॉस्पिटल है भानू ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हाईवे रोड सिद्धपुर और मेरा मोबाइल नंबर है नाइन मैं अपना एक कार्यक्रम देने के लिए मेरी बात सुनाने के लिए श्री रमेश भाई और पूरे रेडियो मधुबन परिवार को अभिनंदन देना चाहता हूँ धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी सुनने वाले को मैं वंदे मातरम कहना चाहूँगा ओम शांति सदा रेडियो मधुबन सुनते रहे मुस्कुराते रहे ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपने बहुत ही एक यूनिक चीज़ बताया कि माय डाइटिस्ट ऐप के बारे में आपने बताया शुरुआत में जिसके ज़रिए हम सभी लोग जो हैं एक सिंपल पैकिंग के माध्यम से हम लोग जो है अपना डाइट को बराबर कंट्रोल में रख सकते हैं और बताए हुए डाइट चार्ट को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना वजन कम कर पाते हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन को अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाते हैं तो एक और बात आपने बताया कि ज़्यादा जो बैठते हैं अगर आठ से दस घंटे तक बैठने की ड्यूटी है तो उससे भी वजन जो है आपका बढ़ता है तो इसी अगर ऐसी कोई ड्यूटी आपकी है जहाँ पर आपको बहुत समय तक ऑफिस में बैठना पड़ता है एक ही सीट पर तो आपको ये आदत बदलनी होगी आदत यानी नौकरी नहीं छोड़ना है आपको काम भी करना है लेकिन उसमें बैठने का जो सिचुएशन है उसमें एक आधा आधा पंद्रह पंद्रह मिनट पे आप अलार्म रखिए और बीच बीच में खड़े हो जाइए और खड़े होकर कुछ काम करिए जिससे आपका जो बैठने का जो पोज है वो बदल जाएगा और आपका वजन जो है बढ़ने का चांसेस कम होगा तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपको खुद होके इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा ऐसे हम हर चीज़ को बता सके रेडियो के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं है लेकिन जितनी बातें आपको बताई गई है अगर उतना भी आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट निश्चित तौर पे कम हो सकता है आपका वजन कम हो सकता है और आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात में जुड़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही और आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर और आप सदाम मस्त रहें खुश रहें स्वस्थ रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा